गीता तत्व चिंतन कर्म योग की विशेषता 215 कर्म हमारे लिए दर्पण के समान तीसरा प्रकार कर्म योग को इसलिए भी श्रेष्ठ कहा है कि उसके बिना व्यक्ति ज्ञान निष्ठा का अधिकार नहीं पा सकता जब तक चित्त शुद्ध नहीं है तब तक ज्ञान के धारण की उसमें क्षमता नहीं आती और चित्त की शुद्धि के लिए तो कर्मयोग आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कर्म आईने के समान है वह हमें हमारी भूलें हमारी कमजोरियां, हमारी मानसिक प्रवृत्तियां बदला देता है वह मानो सफ़ेद कपड़े के समान है जिसमें छोटा सा भी धब्बा लग जाए तो पता चल जाता है थोड़ा सा भी मैल जम जाए तो दिखने लगता है कुछ लोग कहते हैं कि सफ़ेद कपड़ा जल्दी गंदा हो जाता है इसलिए वे रंगीन कपड़ा पहनते हैं पर क्या रंगीन कपड़ा गंदा नहीं होता वह भी गंदा होता है पर रंगीन कपड़े की गंदगी दिखाई नहीं देती तो कौन सा कपड़ा अच्छा सफ़ेद या रंगीन यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो सफ़ेद कपड़ा ही अच्छा है क्योंकि वह बोल देता है कि मैं गंदा हो गया मुझे धो डालो पर बोलने वाले कपड़े को लोग पसंद नहीं करते इसी प्रकार कर्म भी बोलता है वह बता देता है कि तुम में कितना काम क्रोध भरा हुआ है कितना स्वार्थ है कितना लोभ है वह आईने के समान हमें हमारा स्वरूप दिखा देता है यदि आईने में चेहरा मैला कुचैला दिखाई दे तो क्या हम आईने को फोड़ डालते हैं नहीं उल्टे उसका एहसान मानते हैं और मुंह धोकर फिर से उसमें चेहरा देखते हैं कि मैलापन दूर होगी हुआ या नहीं इसी प्रकार कर्म के द्वारा हमारे मन की गंदगी मन का पाप मन का दोष बाहर आता है यदि व्यक्ति बिना कर्म के अकेले कहीं पड़ा रहे तो वह अपने को भले ही पहुंचा हुआ समझ ले पर उसका स्वभाव उसकी प्रवृत्तियाँ तभी बाहर आती है जब उसे किसी के साथ मिलकर काम करना होता है अतः कर्म ही मनुष्य की वास्तविक कसौटी है इसलिए भी कर्मयोगो विशिष्य थे दो सौ सोलह लोक संग्रह हेतु भी कर्म योग की श्रेष्ठता चौथा प्रकार माना कि व्यक्ति इतनी आध्यात्मिक ऊँचाई तक पहुँच गया है कि वह कर्म संन्यास का अधिकारी है पर लोगों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उसे अपने जीवन में कर्म योग ही स्वीकार करना चाहिए इसी को गीता ने लोक संग्रह कहकर पुकारा है हम तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं यद्यदा चरित्र श्रेष्ठस् तत्देवे तरोजन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तन वर्तते श्रेष्ठ व्यक्ति जो कुछ करता है वही अन्य यानी साधारण जन भी करते हैं वह जिसे प्रमाणित कर देता है लोग उसी के अनुसार वर्तन करते हैं हम अपने पचासवीं गीता प्रवचन में इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं सामान्य जन संन्यास के अधिकारी व्यक्ति का उच्च मानसिक भाव नहीं समझ पाते वे उसके मात्र बाहरी हाव हावभाव को ही देख पाते हैं और उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसी का अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं यह सामान्य व्यक्ति के लिए खतरे की बात हो सकती है अतय जैसे पिता समर्थ होता हुआ भी अपने छोटे से बच्चे को रिझाने के लिए उसमें आत्मविश्वास भरने के लिए छुआ छुअल के खेल में बच्चे को नहीं छू सकने का स्वांग करता है वैसे ही ज्ञान के उच्च अधिकारी व्यक्ति को चाहिए कि वे भी सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कर्म योग को जीवन में अपनाएं इसलिए भी कर्म के शिष्य थे